मोक्षा नमः नम आनंदनंद वने वसत आनंदकंदम हतपवृंदम पारायणसीनाथ मनाथनाथम श्रीनाथम शरण प्रपदे श्रीनाथम शरण प्रपद्ये ये प्रवर्त प्राणिना स्व कर्मसु तं वंदे पर यस्य यंशु संभूदं विश्वं भाजराचर संपूर्णानंद संपूर्णानंद विग्रहं पूर्णानंदेग्रह ब्रह्मली श्रोत्र ब्रह्मिस्टाचार्य महामंडलेश्वर प्रातस्मणीय परम पूज्य पर श्रवण विचार करेंगे ग्रंथकार अपने तरफ से मंगलाचरण लिखते हैं ये प्रवर्तन प्राणिना श्रेष कर्मस पर सर्वे प्राणिना श्रेष कर्मसु प्रवर्तन जिससे प्रेरित होकर ये प्रेरिता सं जिनसे जिससे प्रेरित होकर समस्त प्राणी अपने अपने कर्मों में प्रवृत्त हुआ करते हैं ऐसे वह परमात्मा को हम प्रणाम करते हैं जो कि सर्वदेही नाम स्वामात्मानम आत्मान जिस स्वात्मान परमात्मान वह तो समस्त देहियों में विराजमान है किस रूप से विराजमान है मुझसे भिन्न रूपेण नहीं स्वत्मा परमात्मा तम मेरी अपनी आत्मा वही वह परमात्मा अहम् ब्रह्मास्मि जो तत्त्वमसि से महावाक्यादि के द्वारा बोधित जीव ब्रह्म ऐसी को कहकर लेकर के कह रहे हैं सीधा स्वत्मा परमात्मा सर्वदेही समस्त देहियों का जो अंदर विराजमान मेरा अपना जो स्वरूप है स्वरूप है वही वह परमात्मा स्वरूप है ऐसे वह परमात्मा ही है जो सभी को प्रेरणा देता है अपने अपने कर्मों में प्रवृत्त होने के लिए ऐसे उस परमात्मा को हम प्रणाम करते यदांश संभोधम विश्वम भाति चराचरम जिनके चरण रज मात्र से ही समुत्पन्न समस्त विश्व चराचर युक्त या समस्त विश्व जिनके चरण रज मात्र से उत्पन्न है ऐसे वह पूर्णानंद स्वरूप आनंद, पूर्णा आनंद भगवान आनंद गुरु हैं उनको हमारा बार बार नमस्कार कहते हैं पूर्णानंदम गुरु वंदे पूर्णा आनंद आनंद कैसा है पूर्ण निश आनंद पूर्ण आनंद कहते और पूर्ण की व्याख्या में स्पष्ट कहा पूर्णमूर्ण पूर्णादचते पूर्णा, पूर्णा पूर्ण से पूर्णमादायविष्य कहते ऐसा जो पूर्ण आनंद स्वरूप गुरु को हमारा प्रणाम है कि गुरु कौन होता है लोग इन शरीर को लेकर के पूछते हैं ये मेरा गुरु जी है और इनका शरीर इतने वर्ष यहां पर रहा और उसमें चले गए तो उनका निर्वाण महोत्सव मनाया जाता लेकिन वह शरीर से परिच्छि जो जीव भाव में अवतरित होकर हम सबको ज्ञान प्रदान करता हुआ मार्गदर्शन दिया है जो वह परिचिन चैतन्य गुरु क्योंकि आप स्वयं कहते भी हैं गुरुर्मा गुरु गुरु महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रमा तस्मै श्री गुरु साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा पूर्ण आनंद सूर्य सचिदानंद घन है वही गुरु है वही अपना आत्मा है वही अपना स्वरूप है स्वाभिन्न है लेकिन जब तक वह स्वरूप के हमें अनुभूति नहीं हुई है और जगत में त्वैत भाव में किंचित भी निष्ठा बनी हुई है तब तक हम मानते हैं अपने से विशिष्ट संत को गुरु मान लेते हैं भेद पूर्वक गुरु और शिष्य का व्यवहार होता है और गुरु शिष्य का संबंध भी समझना भी कठिन है कथन करना भी कठिन क्यों कि वास्तव में गुरु अपने दृष्टि से शिष्य को स्व से अभिन्न समझ रहा है देख रहा है और बाधा से सकल व्यवहार करता है, है शिष्य पूर्ण भेद बुद्धि से अपने गुरु को देख रहा है एक तरफ से अभेद दृष्टि है दूसरे तरफ से भेद दृष्टि है अभेद दृष्टिपूर्वक भेद दृष्टि में व्यवहार और भेद दृष्टिपूर्वक अभेद वस्तु में व्यवहार किया जाए करना अत्यंत दोनों में भेद दृष्टि हो जैसे पति पत्नी में भाई बहन में मां बेटे में दोनों में भेद दृष्टि रहता है वहाँ पर तो व्यवहार सुगम है इन व्यवहार अत्यंत कठिन वहाँ होता है जहाँ पर एक पूर्ण दृष्टिया देख रहा है अभेद दृष्टि से देख रहा है स्व से अभिन्न समझ करके उपदेश देता है गुरु शिष्य स्व से भिन्न समझ रहा है गुरु को भेद दृष्टि से उनको देख रहा है भेद दृष्टि से वो उनको समझ रहा है तो हर बात को अपना भेद दृष्टि से समझने की उपदेश देने वाला अभेद दृष्टि से दे रहा है उपदेश ग्रहण करने वाला उसे भेद दृष्टि से, से ग्रहण कर रहा है तो वहां कितनी समस्या होगी यह हम कहना ही सब ग्रहण करने वाले का बुद्धि की प्रखरता पर निर्भर होता है उसकी मेधा शक्ति कितनी तीव्र रहती है उसके ऊपर निर्भर है वह कितना अपने गुरु के उपदेश को सही सही मायने में ग्रहण कर सकते गुरु का दृष्टिकोण पूर्ण आनंद स्वरूप में स्थित होकर कहता है इसलिए दक्षिणामूर्ति में कहते हैं गुरु युवा शिष्या युवा क्या दक्षिणामूर्ति भगवान अपने युवावस्था में प्रकट हुए हैं और शिष्य लोग वृद्ध महर्षि लोग हैं राजर्षि लोग हैं ब्रह्म लोग बैठे हुए हैं ऋषिगण शिष्य रूपे में हुए हैं उनको उपदेश रहे मौनम तु व्याख्यान शिष्योस्तो संशया हाँ। और व्याख्यान कैसे दे रहे हैं वो मौन बैठ मौनम तो व्याख्यानम शिष्या शिष्यों का सकल संशय समाप्त हो जाता भितंते हृदय ग्रंथ छिद्यंते सर्व संशया छीते चाचिक्रमाणित दृष्टि कब होता है वो समसंशय संशय की निवृत्ति जब परावर दृष्टि तस्मी दृष्टि पर।, पर जिसे हम मान रहे वह भी है अवर जिस तत्व में वह भी है कल्पित जिस तत्व में वह परावर शुद्धत्व का अनुभूति होने पर ही सगल संशय का निवृत्ति होता है और आश्चर्य देखो गुरु मौन व्याख्यान कर रहा है और शिष्य को समस्त संशय का निवृत्ति पूर्वक अनुभूति हो जाती है ऐसे उपदेश यदि आज कोई व्यक्ति बैठकर देने लगे तो क्या शिष्य उसको ग्रहण कर पाएगा क्या ऐसे उच्च पात्रता आज के शिष्यों में संभव है जो अपने आप को शिष्य समझ रहे हैं इसलिए वास्तव में गुरु तत्व का सुवर्णन करते कहते पूर्णानंदन गुरु वंदे समूर्णानंदन ग्रह पूर्ण आनंद ही है विग्रह है जिसका स्वरूप है जिसका ऐसे पूर्ण आनंद गुरु तत्व तो हम नमस्कार करते हुए अर्थात वहा नमस्कार भी कैसे हो सकता है नमस्कार रूपी व्यवहार भी भेद में ही होता है अभेद में नहीं हो सकता हम नमस्कार करते किसको हम नमस्कार करेंगे हमसे जो अलग है हमसे जो ज्येष्ठ है श्रेष्ठ है महान है पूज्य है उनको तो प्रणाम करेंगे ना यदि हमसे अलग है ही नहीं के आभेदि पूर्णानंद स्वरूप है सच्चिदानंद स्वरूप है अद्वैत अनुभूति पूर्वक हम बैठे हुए हैं अद्वैत दृष्टि से हम देखते हैं पर हम किसको हम प्रणाम करते हैं फिर भी आप कहते हैं पूर्णानंद गुरु मंदे ऐसा जो पूर्णानंद गुरु तत्व हम प्रणाम करते हैं कौन प्रणाम करता है जिसके अंदर अभी लेद्या बनी हुई जिसके प्रारब्ध कर्म के वजह से जीवन मुक्त भी प्रणाम कर सकता है क्योंकि उसके अंदर भी प्रारब्ध कर्म की वजह से अभी शरीर इंद्रिय मन अहंकार आदि प्रवृत्त है वह भी कर सकता है इसलिए यह प्रणाम और प्रणम्य की व्यवस्था जो होता है वह समस्त अविद्या की लीला यह बात को प्रकट करने के लिए ही गुरु ने शब्द में विशेषण दिया ऐसे स्वात्मा स्वरूप गुरु, गुरु, गुरु तत्व में ही अपनी ध्यान आज ध्यान का लय करते हुए स्वरूप में स्थित होता हुआ वाणी को विलासमात्र रूपे में व्यवहार करते हुए हम लोग अभी तीनों परिषद पर विचार प्रकट करेंगे जिसका शांति पाठ आज हम लोग पढ़े ओम्याो मंगाणी क्षु श्रोत्रमधो चर्वाणी सर्व ब्रह्मपनदम महं ब्रह्म निराकुया ब्रह्म निराको अराकण निरा मे अस्त अ निराकर मे अस्त कदात्म निरतेषत्सो धर्मास्ते मई संतो ते मई संतो ओम शांते शांते शांति ओंकार स्वर विशुद्ध ब्रह्म तत्व में ही निवेदन करता वह आप्या मंगा मेरे अंग पुष्ट होवे इसलिए और कौन से अंगों की पुष्टि की मांग कर रहा है वाक प्राणु वाणी प्राण चक्षु श्रोत्र मधो बल इंद्रिया श्रोत्र बल और अन्य संपूर्ण इंद्रिया चर्वाणी समस्त इंद्रियों को आप पुष्ट करें यहाँ पर अपेक्षित ही नहीं कर्मेंद्रिया भी और कर्मेंद्रियों में भी बल की अपेक्षा है और कैसा बल क्योंकि बल के से जो होता है वह आत्मानुभूति भी नहीं कर सकते नायम बलहीने न कठोर प्रशद में करते हैं बलहीन से यह आत्म तो तत्व अनुभव प्राप्ति हीन का मतलब शारीरिक बल से मतलब यहां पर अंतकरण शुद्धि ही वास्तविक बल इसलिए कहते हैं बलम इंद्रिया सर्वाणी इंद्रिया समस्त इंद्रियों को और बल को भी आप पुष्ट करें ताकि हम किस चीज का अनुभव करना चाहते हैं सर्वम ब्रह्म और जो कुछ भी जीव चराचर अनुभव कर रहे दिखाई दे रहा है जगत इन सभी को हम कैसे देखें औदम उपनिषदों में कहा हुआ ब्रह्म दृष्टि से हम इनको देख सकें सर्वम खल ब्रह्म छात्र में उपासना के लिए कहा है तला उपास उपनिषद प्रोक्त तो जो ब्रह्म का स्वरूप है सच्चिदानंद स्वरूप है वह स्वरूप दृष्टिया हम इन समस्त जगत को अनुभव कर सके उसके लिए ही हमारे समस्त इंद्रियों का पुष्टि हो और ऐसा भी ना हो कि इंद्रिया पुष्ट है सब कुछ ठीक है विवेक विचार रहते हुए उस विद्या का भी बैठ कर बैठे और अंत में मई ब्रह्म बाक्य सब नहीं हम कई बार चर्चा करते हुए कहते हैं वेदांत भी दो प्रकार का रावण भी बहुत बड़ा पंडित था उद्भट विद्वान रहा इसमें कोई संशय नहीं उद्धव भी विद्वान रहे और दोनों ने वेदांत पढ़ा है इधर दुर्योधन भी वेदांत पढ़े गुरुकुल में और रिधि आदि भी वेदांत पढ़े हैं, सभी समझ रहे हैं अर्थ को समझे हुए हैं किंचितास्तविक अनुभूति के अभाव के कारण से वेदांत दो प्रकार का हो जाता है एक दैवी वेदांत है और दूसरी आसुरी वेदांत आसुरी वेदांत में क्या होता है अहम् ब्रह्मा शेषम सर्वम अब्रह्म मैं ही एकमात्र केवल अद्वितीय ब्रह्म हूं बाकी सब या सब जीव अज्ञानी है मूर्ख है मेरे अधीन है मैं सब मालिक मैं सबको पर शासन करने वाला ऐसे ऐसे रावण आदियों का अनुभव था तीनों लोगों का मरी मालिक मैं, मैं शुद्ध ब्रह्म भाग्य सब जो है कुछ नहीं ब्रह्म नहीं है ऐसा नहीं है हम ब्रह्म सर्वम विदम्ब ब्रह्म मैं भी ब्रह्म हूँ और ये जो कुछ भी हमें दिखाई देता है यह सब दृश्यमाप्त होने के नाते इनका वास्तविक स्वरूप भी ब्रह्म है। इसलिए कहीं भूल चूक से हम आसुरी वेदांत में जाकर मैं ब्रह्म बाकी कोई ब्रह्मी नहीं है ऐसे निराकरण ना करें हम ब्रह्म को माँ अहम ब्रह्म निराको मैं उस ब्रह्म तत्व का निराकरण ना करूं सर्वत्र सर्वव्यापक उसकी अस्तित्व हर देश काला में स्वीकार करते रहू अस्ति अस्थिव उपलब्ध है अठा में कहते हैं हाय करके स्वीकार करो शुरू में उतना ही बहुत है मां ब्रह्म तत्व करने माँ हम ब्रह्म निराकुरियाम मां मां ब्रह्म निराकुर और मुझे वह ब्रह्म तत्व निराकरण ना कर मैं ब्रह्म तत्व निराकरण ना करूं और वह ब्रह्म अपनी माया में ही अब लीलामयी माया से मुझे निराकरण ना न यमराज जी कहते हैं कि आत्मान अनुभव किसको होता है यमेव वृणुते तनुस्वा अरे जिसको वह आत्मा वर्ण कर लेता है उसी को अनुभव हो सकता है हमें सुपात्र बनना है जैसे सूर्य का प्रकाश निरंतर बादल हटने का देरी है केवल सूर्य को प्रकाश करने में कोई देर नहीं ब्रह्म का प्रकाश जो स्वप्रकाश है ज्योति स्वरूप है वह सदैव विराजमान नित्य निरंतर है निरंत लेकिन हम अपने ही अहंता ममता रूपी चाल के कारण से इन बादलों के कारण से उस प्रकाश से वंचित अतव वह ब्रह्म में निराकरण न करेगा मतलब क्या है हम अपनी अहंता ममता को न बढ़ाएं जितना आप अपनी अहंता ममता को बढ़ा लोगे उतना ही आप अपने जाल में फंसेंगे और ऐसे लगेगा कि मुझे भगवान ने त्याग दिया भगवान वास्तव में कभी किसी को त्यागता हमने भगवान को त्यागा होगा भले लेकिन भगवान कभी हमें नहीं त्याग हम अपने आप को भगवान से अलग मान रहे यही हमारा त्याग करना है भगवान इसलिए परिच्छिन्न दृष्टि से जब देखने लगते हैं पूर्ण भेद दृष्टि से जब देखने लगते हैं एक दूसरे को त्यागने की संभावना हो हम क्यों त्यागे त्यागे नहीं वो तो अमृतत्व माना त्याग किए बिना जो है वह तो अमृतत्व की प्राप्ति नहीं होती। सकती एकमात्र त्याग है किसका त्याग करना अहमता ममता का त्याग और एक साधु बनने के बाद तो एक साधक बनने के बाद यह अहमता ममता को काटना बहुत कठिन उसमें भी हम लोग जैसे हैं प्रवचन कर देते हैं इधर उधर कभी कहीं जिस कारण से किसी या आदि का भी संपर्क हो जाता है और वह संपर्क में ममता यदि बढ़ गया उसको काटना भी कठिन हो जाता है और जब साधु या साधक उसको काटने लगता है विद्रोह पैदा हो जाता है आरोप प्रत्यारोप के द्वारा उसको घसीटा जाता है इसे भी कर अपने आपके स्वरूप स्थित होना एक साधक के लिए अपने साधना के मार्ग का वास्तव में कठिनाई समझ में आती इसलिए कोशिश यही करना है कि जब मा ब्रह्मा ब्रह्म अनिरावरोध वहा ब्रह्म मुझे निराकरण न कर सकें इसके लिए हमें अपने अहमता ममता को रोकना अनिराकरण में अस्तु अनिराकरण मेरे निराकरण ना होवे मेरे निराकरण ना होवे किंतु हम चाहते क्या है फिर क्योंकि तो हम मन एक क्षण शान वे शांत नहीं बैठ सकता इसको कुछ न कुछ चाहिए जिसको लेकर के वो दौड़ते रहे और उसके लिए क्या दिया जाए कहते हैं तद आत्मनि निरते उपनिषद धर्मास्ते मई संतोते मई संतो कहते उस आत्मज्ञान की प्राप्ति और अनुभूति के लिए लगे हुए मुझ में उपनिषदों में कहे हुए जो धर्म समित दीक्षा प्रति समाधान सट संपत्ति जो उपनिषद में कहा हुआ धर्म है वह धर्म मुझ में होवे वह धर्म ही मुझ में हो अर्थात मन हमेशा इस शख संपत्ति ऐसी युक्त हो विवेक वेराग शख सम्पत्ति और मुख्युद ऐसी सदा बना रहे इसी का पीछे लगा रहे उसी का अनुसरण करे उसी को दृढ़ करने में लगे रहे इसके लिए प्रार्थना करते हैं अंत में त आत्मनिर्तय या और आत्मज्ञान प्राप्ति के लिए लगा हुआ नृत्य या उपनिषद नृत्य मुझ में जो उपनिषदों में कहा हुआ धर्म वह सब मुझ में हो होवे ऐसे प्रार्थना करते हुए त्रिविध शांति के लिए त्रिविध ताप की शांति के लिए कहता है ओम शांति शांति शांति यह केनो केनोपनिषद जिसका आपने शांति पाठ का संक्षिप्त अर्थ श्रवण किया यह सामवेद का वैदिक सनातन धर्म के मूलभूत शास्त्र वेद विविध रूप विभक्तों का सर्वत्र व्यापक था जिसको वेद व्यास जी ने संकलन कर कार्य दृष्टि से चार भाव विभक्त किए ऋग्वेदेद सामवेद और धर्मवेद उनमें से तीसरा वेद साववेद है गायन प्रधान वेद है उस वेद में एक हजार शाखाए है उन एक हजार शाखाओं में से एक शाखा का नाम है तलवकार शाखा और तलवकार शाखा के नौवे अध्याय यह के प्रत्येक वेद को समझने के लिए भी दो भागो में विशेष रूप से वक्त करते हैं मंत्र ब्राह्मण और वेद नामदेह आपस्तम्भ श्रोत सूत्रकार कहते हैं आचार्य आप वेद को मंत्र और भाग, भाग और ब्राह्मण भाग से विभक्त कर समझा जाता है उसमें से यह उपनिषद ब्राह्मण भाग में रहने वाला उपनिषद है उपनिषद यह उपनिषद में सर्वाधि जो ब्रह्म तत्व है उसका लक्षण से आरंभ करते हुए उसका पारमार्थिक स्वरूप का वर्णन चार खंडों में विभक्त करके वर्णन किया है प्रथम खंड परमार्थ ज्ञान का स्वरूप का वर्णन करता है और द्वितीय खंड जय तत्व जो है जगत ब्रह्मांड उसके साथ अभेद सिद्ध करता है इस तरह से ज्ञान और ज्ञे पदार्थों का अभिधान और अभिधेय पदार्थों का अभेद कथन करने के लिए प्रथम दो खंडों के द्वारा परमार्थ ज्ञान स्वरूप का वर्णन किया गया और अंतिम दो खंडों में यक्षोपाक स्थान है जिसमें प्रथम जो खंड है उसमें सर्वप्रेरकत्व का वर्णन करता है चाहे अग्नि हो चाहे वायु हो चाहे इंद्र हो चाहे कोई भी देवता हो वह जो कुछ भी कार्य करता है वह कार्य करने की क्षमता उस ब्रह्म तत्व के चैतन्य का वजह से ही है यह सिद्ध करते हैं सर्वप्रेरकत्व को सिद्ध किया गया और चौथे खंड में सर्व कर्तृत्व को सिद्ध किया गया है इस प्रकार से चार खंडों में विभक्त उपनिषद का प्रथम खंड में अनिर्वचनीयता ज्ञान की अनिर्वचनीय स्वरूप को सिद्ध कर रहे हैं दूसरे खंड में जय तत्व ब्रह्मांड की साथ आधे सिद्ध करते हैं तीसरे खंड में यक्षोपाख्यान द्वारा सर्वप्रेर तत्व और चौथे खंड में सर्व कर्तृत्व को सिद्ध करते हैं इस प्रकार ब्रह्म स्वरूप का सर्वाधिष्ठान सिद्ध कर रहे हैं समस्त जगत का अधिष्ठान कल्पना का आधार ये विशुद्ध है इसका वर्णन करते हुए यहाँ कई बात कहना चाहते हैं संक्षेप में यद्यपि अत्यंत तो छोटा उपनिषद है केवल इसमें 32 मंत्र हैं, देन इसमें कथा भी आ जाती है एक अत्यंत सुंदरता पर वर्णन करते हुए समझाएंगे कि किस प्रकार से स्वरूप होता ज्ञान क्या के पदार्थ है और ज्ञान के ही भेद, या सब की कल्पना का अधिष्ठान ही इन सब का प्रेरक होता वर्ता है यह सिर्फ करने के लिए शर, अपने शब्द आरंभ किया जा रहा है विष्णु पुराण में भगवान विष्णु कहते हैं भाई देखो मेरी माया से जो यह जगत मुझ में कल्पित उस कल्पित जगत में व्यवस्था के लिए हमने चौरासी लाख योनियों की पुष्टि की वह चौरासी लाख योनि का वर्णन करते हैं जलजानव लक्षाश दश लक्षाश्च मयो रुद्र गवादया विशावादय स्थरास्त्रिशक्षाश्च चतुर्लक्षाश्च मनवाप पुण्य सम्वा नर योनि सुयते कहते हैं जल में उत्पन्न होने वाले योनियों 9 तो लाख प्रकार की योनियों को जल में सृष्टि किया है पक्षियों की सृष्टि 10 लाख योनी है कृमियों की सृष्टि कीटाणुओं की सृष्टि 11 लाख योनी है 20 लाख योनी गौ आदि पशु है थावर यानी पेड़ पौधे जो देख रहे हैं यह 30 लाख योनियां है ये तीस लाख प्रकार की हैं और अंत में जो मनुष्य मानव योनि है, जिसे देवता आदि हाथ पैर वाले जितने भी है हम लोग बुद्धि व्यवहार कर हैं यह 4 लाख प्रकार और उनमें से भी जो इस पृथ्वी पृथ्वीलोक पर जन्म लेकर वेद वेदांत का अध्ययन करने के अधिकारी होता है वह पाप पुण्य समम पाप और पुण्य जिसका समान हो जाता हो वह व्यक्ति को प्राप्त करता है और इस संसार में जन्म लेता है इस पृथ्वी में जन्म लेता है और अपने कर्मानुसार प्रवण क्षुत्र विश्व शूद्र आदि जन्म लेता हुआ अपने प्रकर्म जो वेद विहित है उनका अनुष्ठान करते हुए मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर होने का उसको जो है क्षमता प्राप्त भगवान गीता जी में कहा है स्पष्ट केवल ब्राह्मण ही मोक्ष के अधिकारी नहीं है मोक्ष ब्रह्म ज्ञान से ही होता है इसमें कोई संशय नहीं लेना ब्रह्म ज्ञान की अनुभूति होने के लिए उपनिषदों को पढ़ना कोई जरूरी नहीं है गुरु के मुख से श्रवण करके चिंतन वन ज्ञातन करना कोई जरूरी नहीं है कि अठारहवें अध्याय में कथन करता भगवान ने कह दिया कर्मणा विन्दति सिद्धि अपने अपने कर्मों का सम्यक प्रकार से पालन करने मात्र से भी भी क्यों न हो पापी से पापी भी क्यों न हो लेकिन वह यदि अपने कर्मों को विहि वेद वेदांत में उनका सम्यक प्रकार से अनुष्ठान करता हुआ अग्रसल होता है तो अवश्य इसमें कोई संशय नहीं उसका अंत करण शुद्धि रूपी सिद्धि होगी और अंत करण शुद्धि रूपी सिद्धि प्राप्त कर लेता है अंतकरण में ही ब्रह्म विद्या इसमें कोई संक्षेप नहीं मनुष्य का जन्म प्राप्त करने के बावजूद भी अंत शुद्धि के लिए प्रयास न करता हुआ सकाम कर्मों को कर देता है और भी की आकांक्षा करता हुआ सम्यक प्रकार अनुष्ठान करता है लक्षण मार्ग से लोगों को प्राप्त करके अपने कर्मान फल को भोग करता है और उसके माध्यम से प्राप्त को प्राप्त कर दिया और मुमुखक्षुत्र के कारण से किसी गुरु के सन्निधि में रहकर शास्त्र अध्ययन व शास्त्र संस्कार के अनुरूप चलने की चेष्टा करता है वह जीवन मुक्त न भी हो सके तो क्रम मुक्ति के अधिकारी होता हो उत्तरायण मार्ग से चल करके ब्रह्मलोक में विराजमान होता है जहां पर वह अंति अनुभूति करता हुआ अपने स्वरूप में निष्ठा को प्राप्त करता है लेकिन जो व्यक्ति न निष्काम भाव से कर्म कर्मादि करता हुआ ब्रह्मलोक के अधिकारी बन पा रहा है न सकाम भाव करता हुआ जो है तो सकाम भाव से प्रवृत्त होकर के को करता है, है। किंतु कर्मों में प्रवृत्त है या वेदों में कर्मों में प्रवृत्त है उस व्यक्ति का क्या गति है वह व्यक्ति न तो उत्तरायण मार्ग को प्राप्त कर सकता है न दक्षिणायन तो मार्गो को प्राप्त कर सकता है तो उस व्यक्ति का क्या गति होता है श्रुद्धिकार लोग का अत ही कतरे न च नाण्य सृदावर्ती भूतानीयस्वीत तृतीय कहते हैं जो इन दोनों मार्गों के अधिकारी नहीं होते वह यह क्षुद्र कर्मों को करने वाले क्षुद्र जीव जो कि असकृद जो कि बार बार आवर्तन जायस्वृस्व कह दिया अंत तीसरा मार्ग है इसी लोक में जन्म लेगा इसी लोक में मर फिर जन्म लेगा फिर मरेगा कभी कीट पतंग बनेगा कभी चुहा बनेगा कभी फिर आदि बनेगा फिर गदा बनेगा चक्र का आरण्य ने कहा प्रजा तीस ये जो प्रजा जो जन्म लेते हैं जीव ये तीन मार्गों को प्राप्त करते एक मार्ग जो निष्काम करनी वह उत्तरायण मार्ग प्राप्त करता है दूसरा दक्षिणायन कर्मी जो है सकाम कर्मी दक्षिणायन मार्ग को प्राप्त करता है अंत ना वैदिक कर्म को न करता हुआ क्या निषिद्ध कर्मों का अनुष्ठान करने वाला तीसरा मार्ग जो है स्वमेश्वर मार्ग को प्राप्त करता है लेकिन मान लिया जाए जैसे आप लोग यहाँ जितने विराजमान हैं किंचित मुक्षता के कारण से ही पर आए हुए पूर्ण मुमुक्ष भले न हो लेकिन थोड़े बहुत मुक्षुत्व तो जरूर जैसे आप लोग व्यवहार में देखते हैं यहां से मान लो आप बस में बैठे हैं दिल्ली जा रहे हैं या कहीं जा रहे हैं गाड़ी चल रही है चल रही है, चल रही है और अचानक काफी घंटों के बाद एक जगह बीच में कहीं रुक जाता है कुछ देर के लिए रोक देते दस पंद्रह तो क्या होता है उस समय आप देखते कुछ लोग झटपट दौड़ते उतर के भागते हैं इधर उधर और कुछ तो आराम से उतर क्या कारण इसमें कारण इतना ही है जो दौड़ रहे हैं उनको बड़ी तेज से लघुशंका लगी हुई है और जो आराम से उतर रहे हैं उनको लघुशंका में इतनी तो तेजी नहीं तो जगह दौड़ता है ढूंढता है जगह झटपट कहां मैं छोडूं, जिससे कि जो है राहत मिले उसी प्रकार से मुमुक्षता में भी दो प्रकार का है हम सभी साधक हैं एक गाड़ी में बैठे हुए चल रहे हैं लेकिन कुछ लोगों में तीव्र मुमुक्षता है और कुछ लोगों में मंद मुमुक्षता है जिनमें तीव्र मुमुक्षता है वह सम्य प्रकार से ज्ञान मार्ग में पहुंच जाता है शास्त्रों को अध्ययन अध्यापन कर लेता है और वेदांत का चिंतन मन में लग जाता है और में मंद मुख्यता है वह भी इधर उधर भटकते ही रह जाते हैं कभी कहा कभी कहा कभी किसके पास कभी किसके पास उन्हें न शास्त्र में निष्ठा होती है न किसी गुरु या आचार्य किसी व्यक्ति में निष्ठा नहीं बन पाती वह इससे भी अच्छा कोई और मिले इससे भी अच्छा और मिले ये ढूंढने के फेर में रह जाता है और फेर में ही रह जाएगा कुछ नहीं पा मंद मुक्ता के कारण से ऐसा तो मान लिया जाए आप सभी तीव्र मोक्ष हैं तो भी जो संस्कार विशेष के कारण पूर्व जन्मों में कृत या यह जन्म में किसी कारणवश आप के अंदर वैराग्य विवेक सठ संपत्ति से युक्त होकर होकर मुख्यता जगी हुई है तो आपको करना क्या चाहिए जो कि अत्यंत दुर्लभ वस्तु आपको प्राप्त संसार में दुर्लभ क्या है विवेक चुड़ावणी में आचार्य शंकर कहते हैं दुर्लभम त्रय में मनुष्य महापुरुष संश्रया कहते संसार में दैवानुग्रह के कारण से प्राप्त होने वाले अत्यंत दुर्लभ तीन वस्तु है सबसे पहले मनुष्यत्व आ जाना मनुष्य शरीर मिलना आसान है लेकिन उसके अंदर मनुष्यत्व आना कठिन क्योंकि सभी जैसे जी रहे हैं हम भी वैसे ही जी रहे हैं सभी का मतलब आहार निद्रा भय मैथुन चमान में तत्पशु भी ही एको अधिको विशेषो ज्ञानी नहीं ना पशु समाना आहार निद्रा भय और मैथुन कार्य ये के सब सबके सब पशुओं के समान नर भी करते हैं तो कोई अंतर नहीं। ज्ञान है जो अधिक एवं विशेष इस मनुष्य के अंदर और उसके बिना वह पशु के समान है। इसलिए मनुष्य शरीर प्राप्त यहाँ अरबों को है आज इस विश्व में जनसंख्या की सबसे भारी समस्या हो चुकी है साढ़े अरब जनता इस पृथ्वी पर जी रहे हैं लेकिन आप विचार करके देखें इन साढ़े छह अरबों में से क्या साढ़े छह लाख भी वास्तविक साधक मिल जाएंगे ढूंढते फिरोगे साढ़े छह लाख गर्व वस्त्र धारी बड़े मिल जाएंगे किंतु तो साढ़े छह हजार वास्तविक साधक मिलना असंभव है वस्त्र वाले मिल सकते हैं अपने आप को साधक मानने वाले मिल सकते हैं लेकिन आप साधन और विद्या में अहंकार करने वाले बहुत होंगे वास्तविक साधक बहुत ही कम लेकिन मनुष्य होता हुआ भी मनुष्यत्व आ जाए क्या अत्यंत कठिन और मनुष्यत्व ही मान लो आपको प्राप्त हो मुमुखुत्व को प्राप्त करना कठिन किसी दैवी कृपा से आपके अंदर मुमुक्ष भी जागृत हो गई मान लो तो तीसरे नंबर में किसी महापुरुष का संशय मिलना अत्यंत कठिन क्योंकि बाजार गुरुओं का बहुत गर्म है इसमें कोई संशय नहीं है लेकिन सदगुरु मिलना बड़ा कठिन क्योंकि सदगुरु तो कसौटी पे जब कसने लगता है शीशे छटपटाने लग जाता है आज शिष्य को केवल गुरु से दो चीज चाहिए सुविधा और प्यार और कुछ नहीं तो बताओ क्या ऐसे शिष्य वास्तव में साधक बन सकता है जो अपने गुरु से केवल सुविधाओं की के अपेक्षा करे और केवल प्रेम की के अपेक्षा करे क्या वह शिष्य कभी शिष्य बन सकता है अपने आप को मानने से नहीं होता गुरु मंत्र को लेने से नहीं होता महापुरुष का संश्रय वही माना जा सकता है जब महापुरुष आपको साधना की कसौटी पर कहता है जब केवल प्रेम और सुविधा में व्यक्ति साधना परख हो नहीं सकता है साधक वही है जो कांटों के मार्ग में चलने को तैयार होता है क्योंकि साधना कोई सरल मार्ग नहीं है इस मार्ग में चलने वाले के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है गुरु उसके लिए कठोर वचनों से भी परीक्षा ले सकता है गुरु कठोर व्यवहार से परीक्षा ले सकता है कठोर सेवाओं के द्वारा भी परीक्षा ले सकता है लेकिन उन परीक्षाओं से सफल होता हुआ गुरु की कृपा पात्र होता हुआ से महापुरुष के आश्रय का प्राप्त होना अत्यंत दुर्लभ ये मान लिया जाए आपने वह भी प्राप्त कर लिया तो तब क्या करना चाहिए तो काठ को परिषद निर्ते कठोर परिषद में पराक्ष वितरण स्वयं तस्मात परिता कश्चित धीर प्रतिगा अमृत कहते है यह स्वाभाविक वस्तु है कि सभी के अंदर परांच वितरण स्वयं वहाँ पर स्वयंभू परमात्मा जी सृष्टि का निर्माण किया हमारे इंद्रियों को बहिर्मुख कर दिया इसलिए कस्नात पर नाम प्रार्थन और बहिर्मुक्त होकर बाहरी देखते रहता है अपने भीतर नहीं देखता कश्चित धीरा कोई होता है धीर महापुरुष जो धैर्य होता है जो कि विषमताओं में भी विचलित नहीं होता वो धीरे समता में प्रसन्नताओं में प्रेम के नदी में बहता हुआ गुरु शिष्य के उसके अंदर रहने मात्र से व्यक्ति को इसका अनुभव नहीं हो सकता विषमता में भी विचलित न होने वाला वह वा धीर महापुरुष प्रत्येगात्मा क्षत वही प्रत्येगा अनुभव कर सकता है वो भी कैसे आवृत तक तक्ष हो अमृतत्म तक छ जो अमृत को मोक्ष की इच्छा करता हुआ अपने सकल इंद्रियों को अपने सकल इंद्रियों को निग्रह कर लिया है दमन किया हुआ है अतः श्रम और दम से जो संपन्न व्यक्ति होता है वह व्यक्ति जब मोक्ष की इच्छा करता हुआ वह अमृतत्व अमरत्व को प्राप्त करने के लिए आत्मज्ञान तो की अनुभूति करने के लिए चलता है तब उसे क्या करना चाहिए तब कहते परीक्ष लोकान कर्मचिता ब्राह्मण निर्वेद माया नास्त्य कृदे न तम सगृम समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्म निष्ठम ने कहते हैं उस व्यक्ति जिसके अंदर मनुष्यत्व मुख्यत्व और महापुरुष के संश्रय के प्राप्ति होने की संभावना हो वह व्यक्ति ऐसे महापुरुष के पास जाए कैसे तो कहते परीक्ष कर्मचितान अपने कर्म के तरफ प्राप्त यह लोक पर लोक सकल सुखों का अनुमान के द्वारा श्रुति स्मृतियों से अपने अनुभव ऐसी समझता हुआ विवेक के द्वारा उसका परित्याग करते हुए ब्राह्मण निर्वेदम माया तो को प्राप्त कर क्योंकि उसको यह समझना है नास्तिया जो अकृत वस्तु है जो नित्य वस्तु है वह कृत कार्य के द्वारा प्राप्त होने वाला नहीं क्रियाओं से निष्पन्न करता हुआ मोक्ष को कोई सिद्ध नहीं करता सकता क्रियाओं के द्वारा हम चार चीज उत्पन्न कर पाते हैं उत्पाद होता है उत्पन्न किया जाए मिट्टी से घड़ा उत्पन्न कर लेते हो निकारी होता है जैसे दूध से दही बना लेते हो संस्कारी होता है जैसे चावल को धो लेते हो और प्राप्ति होता है जैसे यहाँ से चलकर आप किसी गांव को या घर को प्राप्त करते हो इन चारों को में से किसी भी फल को आप माध्यम से आप आत्मा के द्वारा जीवात्मा को मोक्ष को प्राप्त नहीं करा सकते परमात्मा को अनुभव नहीं कराते क्योंकि वह शुद्ध ब्रह्म जो आत्मा जो अपना स्वरूप है वह न तो उत्पाद्य है न तो वह विकारी है न संस्कारी है न इसलिए आत्मा का ज्ञान करने के लिए स गुरु में वावे वह गुरु की ओर जाए समाणी सन्न श्रोत्र ब्रह्मिष्ठम गुरु में श्रोत्र ब्रह्मिष्ठ गुरु को प्राप्त करे वह श्रोत्र ब्रह्मिष्ठ गुरु क्या करता है तो वेदांत को उपदेश देता है वह उपदेश भी किस प्रकार से देता है उसके लिए भी दो प्रकार से वर्णन करते हुए भगवान ने कहा भगवदगीता में बहिरंग साधन और अंतरंग साधन दो साधनों का वर्णन करता है तो वहां पर भगवान ने कहा है स्पष्ट बहिरंग साधन में तद विधि प्रणिप्राते प्रश्न सेवन तद वि उस आत्म तत्व को तत्व को जानो कैसे जानोगे प्रणिपात परिप्रश्न सेवन श्रद्धा पूर्वक नमन प्रणाम के तरह समर्पण था प्रणिपात मैं पूर्ण समर्पण फिर परिप्रश्न बार बार प्रश्न करना है जब तक तत्व के स्वरूप का दृढ़ निश्चय नहीं होता तब तक कृष्ण प्रतिवचन के तौर से जानना केवल इतने से नहीं कत सेवा ऐसे उपदेशक का सेवा भी करनी चाहिए ये बहिरंग साधन और अंतरंग साधन क्या श्रद्धा वन ल्ञान तत्पर आयत इन दिया काजल ज्ञान कौन प्राप्त कर सकता है केवल वेदांत श्रवण करने से नहीं आजकल जैसे होता है मुख में राम बगल में छुरी बाहर सामने से गुरुजी, गुरुजी, गुरुजी प्रणाम करते हैं और पीठ का पीछे से छुरा मार देते हैं, उसी गुरु का निंदा करने लग जाते हैं, उसी गुरु का अपमान कर देते हैं, अनेक प्रकार के व्यवहार में दुर्व्यवहार कर देते हैं इसलिए श्रद्धा मल्ल बे श्रद्धा टस मस नहीं होनी चाहिए आजीवन बने रहना चाहिए ठीक क्योंकि वह गुरु है क्या एक शरीर नहीं सुन मैं कह चुका हूं वह गुरु ही ब्रह्म वही आत्मा है जिसको तुम चाह रहे हो और उसमें यदि आपने अश्रद्धा की तो उसकी प्राप्ति कैसे हो सकती श्रद्धा वन लवे तत्परा और तत्व पर होना चाहिए चिंतन नित्य निरंतर आमृतर सत्य प्रतिदिन सोते के क्षण तक सुषुप्ति के आरंभिक क्षण पर्यंत और इसी प्रकार से मरण पर्यत निरंतर वेदांत चिंतन करते रहना चाहिए तत्पर आ संयत इंद्रिया और इंद्रियों का संयम परिपक् उसके लिए चाहे आप कुछ भी करना पड़े कुछ भी त्यागना पड़े त्यागना पड़ेगा क्योंकि त्याग किए बिना अमृतत्व की, की प्राप्ति नहीं गोरु में कह चुका हूं शास्त्र कहते हैं ऋग्वेद में सभी जगह कहा है त्याग नहीं वह अमृतम त्याग से अमृतत्व की, की प्राप्ति इसलिए जब ऐसे आप प्रत्येगा ब्रह्म विज्ञान से संसार के बीच बुद्धा ज्ञान को जब के काम कर्म आदि प्रवृत्ति के प्रति कारणबोधा तत्व है उसको मूलतः विनाश कर देते हैं तब गुरु उपदेश के द्वारा जब आपने श्रवण किया उसके मनन किया और निजी ध्यान के माध्यम से जब आपने ज्ञान रूपी महान अंधकार को नाश कर लेते हो तब होता क्या है ईशा तो वापसी उपनिषद में कहते हैं तत्व को मोहा शोका एकदम कद उस एकत्र अद्वित्व अनुभव करता हुआ व्यक्ति को मोह कैसे हो सकता है शोक कैसे मोह होता है कब और शोक होता है कब शोक और मोह अज्ञान का दो कार्य मोह का कारण धर्माध्यास है और शोक का कारण धर्मी अध्यास है इस आस्था में जब हम ममता कर लेते हैं तो मोह हो जाता है और जब अहंता करते हैं उसके नाश का भय से शोक होता है ये सोचता है मई मर गया अपना बेटा कोई मैं समझता है बेटा मर गया तो मैं मर गया शोक करता है कि अहंता के कारण पुत्र में अहंता जो बनवा लेता है आभेद कर लेता है इसलिए शोक होता है और उनमें मोह होता है जब तब उन्हीं के अंदर वो ममता कर लेता इसलिए श्रीमद भागवत ने गोकर्णोख्यान में गोकर्ण गो अपने वह धूर्त एवं दुष्ट धुंधकारी रूपी भाई के लिए उपदेश क्या कहा स्पष्ट होकर कह दिया कि इन सभी में जब तक अहंता ममता को नहीं त्यागोगे तब तक तुम्हारे अंदर वैराग की दृढ़ नहीं हो सकती दे सरुधि अभिमतिम त्यज जाया ममता पश्शम जगदिदिष्ठ वैराग्य राग रिको भव भक्ति निष्ठ कहते हैं कि देखो देहे अस्थि मांस रुधीरे हाड़ मांस के यह खून आजे का पुतला इस शरीर में तुम अपने अभिमान को त्याग और शरीर के संबंध के कारण जब पुत्र आदि का संबंध मान रहे हो उनके अंदर वे जाया सुता दिशो ममता उनमें ममता को त्याग दो क्यों त्याग अरे सब मेरे हैं मैं हूँ मेरा है हमेशा बने रहते हैं ये हम रोज रोज में इनको देख रहा हूँ बीस साल से इसको पाल रहा हूँ कहते भाई तुम बीस साल से पालो चाहे सौ पाल लो लेकिन ये टिकने वाले नहीं है पश्यार निशम जगद इदम क्षण भंग हर दिन रात या देखते जाओ कैसे हो रहा ये क्षीण होते जा रहा है आप समझते बड़ा हो रहा है लेकिन नहीं नहीं ये नाश होते जा रहा है दिन प्रतिदिन वह अपने मौत की ओर जा रहा है क्षण प्रति क्षण वह मौत की ओर जा रहा है वह बड़ा नहीं रहा है वह नष्ट हो रहा है पश्च्यार निशम जगद क्षण भंग निष्ठा वैराग्य राग रसिको भव भक्ति वैराग्य राग रसिको इस वैराग्य में अनुराग रखता वो है रसिको तुम्हारा कर्तव्य क्या है भव भक्ति कहते हैं भगवान शंकर के प्रति तुम अपनी दृढ़ भक्ति निष्ठा बना दो जिस ज्ञानम शंकरात इच्छे ज्ञान की इच्छा ये है, है तो भगवान शंकर ऐसी प्रार्थना करना पड़ता है भगवान शंकरी है जो हमें ज्ञान अनुभव करा सकते हैं और कोई नहीं उसमें महाभारत से बात आया हुआ है किससे क्या चाहना चाहिए किस वस्तु के लिए किसकी पूजा करनी चाहिए वहां पर वर्णन किया है ज्ञान की इच्छा ही तुम्हें है तो शंकर भगवान की पूजा छेद उसके अनुसार जब हम चलते हैं तब ये जो अनुभव अनुभव मोह होता है करें एक नारद जी कहते हैं हमने सुना है आप जैसे आचार्य उनके मुक्त तरद शोकम आत्मविद आत्मवेदता शोक को तर जाता है ऐसा छांद नारद में भी आता है मुंडे विद्य देते सर्वसंसया दृष्टि परावरे अनेकों शास्त्रों में इस प्रकार से आता है इसीलिए कर्तव्य क्या है इस जीव का तो वह वर्णन करते हुए स्पष्ट कह दिया जो व्यक्ति जिसके अंदर किंचित मोक्षत्व है वह किसी महापुरुष के संशय को प्राप्त करे और वहां महापुरुष संशय को प्राप्त करता हुआ उसका कर्तव्य यही बनता है की वह वहाँ वहा वेदांत श्रवण मंडित ज्ञात सम्यक विधि विधान से गीता में कहे हुए अंतरंग एवं बहिरंग साधनों को अपनाते हुए जब करता है तो अवश्य मुक्ति के मारे में अग्रसर होता हुआ इसी जन्म में ही वह मुक्त हो सकता है क्योंकि का है कर्मणा बदते जंतुर विद्या च विमुचते तस्मा कर्म न महाभारत के शांति पर्व में भगवान विष्णु जी कहते हैं कि देखो कर्मणा बदते जंतु एक जीव अपने कर्मों से बंधते जाता है जैसे कत्य जैसे रेशम का कीड़ा आपने देखा है रेशम का कीड़ा करता क्या है वह अपनी जुठन बाहर फेंकते जाता है वही धागा बनते जाता है तो कोष बन जाता है उसके अंदर खुद बाद में फंस के मर जाता है तो इसी तरह से हम भी अपने कर्मो से बंध रहे हैं खुद कर्म करें खुद कर्मों से बंधे हुए हैं इसलिए किससे मुक्त होंगे विद्या विद्या से मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है तस्मात कर्म कर न कुरती इसलिए यदि लोग जो कि प्रयत्नशील हैं मोक्ष के लिए वे लोग जो है कर्म में प्रवर्तन नहीं होते हैं जो तो जवाब पारदर्श संत हमेशा ज्ञान मार्ग में चलते रहते हैं इतने विचार आज प्रकट करते हुए शेष फल विचार करेंगे हरिओम तत्सत हरिओम तत्सत विचार आचार्य शंकर के भाष्यानुसारे विचार करते हुए निर्णय हुआ था जब एकत्व का अनुभूति हम कर लेते हैं शोक और मोह से हम लोग मुक्त हो जाते हैं यदि ऐसा है एकत्व का अनुभूति के लिए हमें सर्वस्व त्याग ही करना है फिर विचार बनता है कि भैया वेदों में कर्म कांड और उपासनाओं का वर्णन क्यों किया क्योंकि सर्वत्र आता है मनुस्मृति में देखे गीताजी में उपनिषदों में जैसा है आपन में संस्कृत है अमुक जो कर्म है यह हमारा अंगों को संस्कारित कर देगा हमें पवित्र करेगा इत्यादि भावना बनती है मनुस्मृतिकारहते महायज्ञ क्रियते महायज्ञों को और अन्य यज्ञों के माध्यम से व्यक्ति अपने स्थल शरीर और सुख शरीर आदिओं को पवित्र कर लेता है गीता जी भी कहा यज्ञो दानम तपस्य व पावन आ मनीषी यज्ञ दान और तप ऐसा मनुष्य को पवित्र करने के अनेकों साधन है और भी एक तरफ कल ने सुना दिया था महाभारत के शांति पर्व का श्लोक कर्मणाबद्य जंतुआ जब मुच्छे तो उसके अनुसार कर्म तो बंधन का कारण बनता है और दूसरा जब तो आप कह रहे हैं कर्म मनुष्य के लिए पवित्र करने का साधन है तो परस्पर विरोध सा आभास होता है तो इसके जवाब में कहते हैं वास्तव में यहाँ विरोध नहीं है जहां पर कर्मों को शुद्धिकरण की प्रक्रिया के लिए कहा गया है वह निष्काम कर्मों की बात है और जिस कर्म के बंधन का साधन बताया गया है वह सकाम कर्मों की बात है यह अंतर को समझना है ध्यान रखना है सकाम कर्म बंधन का कारण बनता है और निष्काम कर्म जो होता है वो अंत शुद्धि का साधन बन जाता है इसलिए कहा गया था पहले कि जो कर्म है साधन है सामना से भी करता है तो उसे क्या मिलता है तो में कहा, नान्येन ना कर्मणा कर्मणा पितृलोको विजय देवलो कहा पुत्र के माध्यम से इस लोक पर हम विजय हासिल कर सकते हैं ऐश के माध्यम से और वंश की परंपरा सुदृढ़ बनी रहती है तो उस वजह से भी उसका नाम बना रहा जाता है और कर्म के द्वारा दर्शन मार्ग से चलता हुआ पितृलोक तक जाएगा स्वर्ग जी का भोग करके लौट के आ जाता है और उपासनाओं के माध्यम से वह देवलो को प्राप्त करता है यह मार्गों के बारे में भी कल संक्षेप में विचार कर चुके थे तो वहीं पर बता दिया था इस मोक्ष रूपये मार्ग के लिए इन तीनों मार्गों से अतिरिक्त ही है क्यूँकी कहा नान्य पंथाया अमृत समस्त है एकमात्र त्याग से ही जो है सन्यास से ही सर्वस्व त्याग कामयानाम करनाशम संन्यासम चुते काम्य कर्मों का त्याग करना ही वास्तविक संन्यास होता है निष्काम भाव से सकल कर्मों को हम करते जाएं तो वह मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो जाता है क्योंकि जीवन मुक्त होने के पश्चात शरीर की अवस्थिति के कारण से कर्म तो शरीर से होते ही रहेगा इसलिए कर्म हमारे मुक्ति में न बाधक है न साधक है और हाँ कर्म में जो हमारी दृष्टि है वही हमारे लिए बाधक और साधक दोनों बन जाता है कर्म में जो हमारी दृष्टि और ममता से युक्त होकर के फलाकांक्षा से युक्त रहेगा तो वह हमारे लिए मुक्ति मार्ग का बाधक बनेगा और वही कर्म जब निष्काम भाव से किया जाता है अहंता ममता का परित्यागपूर्वक किया जाता है तो अंतक कर्ण शुद्धि के माध्यम से हमारे मोक्ष मार्ग में साधक बन जाता है सहयोगी कारण बन जाता है इसलिए कहा किम प्रजया करेशम ना यम महात्मा लोका प्रजाण्य को प्रसन्न में कहते हैं जब व्यक्ति निवृत्ति मार्ग में चलता है तब तो वह यही विचार आता है मुझे पुत्रादी संतान से क्या फल है किम प्रजया कर ये संतान से मैं क्या करूंगा धन से मैं क्या करूंगा उपासना जो मानुषिक वित्त है दैवी वित्त वित्तों से मेरे क्या फल मिलने वाला है इन किसी भी कर्म के द्वारा उपासना के द्वारा जो कुछ भी फल प्राप्त करेंगे वह कभी नित्य नहीं हो सकता नास्त्य अकृत कृतिया ना। स्पष्ट कहा है मुंडोनिषद में अकृत जो है नित्य जो अमृत है वह कृत के द्वारा क्रियमाण कार्यो के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है इसलिए सर्वत्र आपको महत्व देते हुए कहा और ये भी कहते हैं क्योंकि कर्म के माध्यम से भी हमें लोक में यश बढ़ सकता है कर्म के माध्यम से विभिन्न लोगों की प्राप्ति की जा सकती है कर्मणा नो ये आत्मा ऐसा है आप जितना भी कर्म कर लो उस कर्म के वजह आत्मा न बढ़ता है न आत्मा है आत्मा की पवित्रता में कोई फर्क नहीं पड़ता आत्मा की जो विशुद्ध स्वरूपता में कोई अंतर नहीं पड़ेगा जितना भी आप कर्म करें चाहे आप कर्म न भी करें आत्मा अपने स्वरूप में जैसा है वैसा रहेगा उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि गीता अविकारी कैसा है वो अविकारी विकारी नहीं है विकारी होता है जैसे दूध से दही बना दिए थे आप उसी प्रकार से मिट्टी से घड़ा बना लेते वैसे आत्मा विकारी होता जीवात्मा का विकार परमात्मा होता तो हम लोग ऐसा कोई साधन ढूंढ लेते जिसे जीवात्मा को पकड़ लिया जाए और उसको भी पकाया जाए जामन डाल दी जाए और उसको दही जैसे विकार करके परमात्मा बना दी जाए लेकिन ऐसा ये नहीं है कि जीवात्मा का विकार परमात्मा नहीं है क्योंकि जीवात्मा और परमात्मा दोनों अभिन्न वस्तु भाव इसके अंदर नहीं हो सकता इसी कारण से कहते हैं अविकारी शुद्ध अपाप विद्धम और ऋषावास प्रश्न में क कैसा है आत्मा विशुद्ध अपाप पाप से संबद्ध में नहीं पाप पुण्यों से रही यह शुद्ध है का मतलब क्योंकि शुद्ध हम किस में करते हैं में। से आप हो जाते बड़ा गंदा हो गया शरीर जो आ रहा है नहाओ धो चाहे तो किसी के आशव यात्रा में चले गए तो कहेंगे वहां स्पर्श आदि हो गया अपवित्र हो गए किसकी बात कर रहे हैं स्थू शरीर में पवित्रता और अपवित्रता शुद्धि और अशुद्धि यह सारी बातें कहां होती है स्थूल शरीर में और शुद्धम के लिए आत्मा कैसा है अत्यंत शुद्ध है यह अशुद्ध कभी होता है अर्थात ये स्थूल शरीर से रहित अपापम कर पाप और पुण्य होता कहां है वह अंतकरण का मामला है वह सुख शरीर का विषय है अपापम कह देने से अर्थ निकलता है वह सुख शरीर से भी रही शुद्धम अपापम अविधम कर और लोग कहते हैं अविद्या से ग्रस्त है ये किसी के अविद्या चले गए तो कहेंगे वाह हो गया आप अपवित्र हो गए किसकी बात कर रहे हैं तो स्थूल शरीर में पवित्रता और अपवित्रता शुद्धि और अशुद्धि ये सारी बातें कहाँ होती हैं स्थूल शरीर में और शुद्धम कह दिया आत्मा कैसा है अत्यंत शुद्ध है यह अशुद्ध कभी होता नहीं अर्थात ये स्थूल शरीर से रहित अपापम कह दिया पाप और पुण्य होता कहाँ है